श्री श्री राम कृष्ण कथा श्रीरामकृष्णकमृत पंचवशपरछेद आद्यास उपासनया ब्रह्मोपास्ती ब्रह्मशक्तरभेद निर्गुणेन स्रष्टा पात्री नाशकेश ईशानो भट्टपल्यापुर क्यों गायत्री, गायत्री ब्रह्म मंत्र बुद्धेह विषयबुद्धे अशेष व्यपगमानद्रह्म नोदे किलौ अन्न गता प्राण विषयबुद्धिनासंधस्पर्श शेतव आस्व्य मनद रमते अतः प्रभु श्रीरामकृष्ण कथयति कलौ वेदमत न साधय यदेव यदि ब्रह्म सव शूपा ब्रह्मोपास्थावृष्टिस्थित प्रलयकारणी तदा सा शक्तिरुच्य दृथक् वस्तु एक पदार्थ निर्गुणस्थण ईशान्च वेदातिकी स्थित अहम सह सोहम श्रीरामकृष्ण ईशान प्रति कथम ने विचारिय वर्त ब्रह्म विषय किचा न प्रकाश कवल वक्त शक्यम अस्मा कवलों विमी सिया चिंतर तस्वक्शक्तिवै सर्व शक्तिरैश्वर्य सृष्टि पाल संहार किंच ध्यानं ध्याता भक्ति प्रेमस तदैश्वर्य किंतु ब्रह्मशक्ोरभेद लंकात प्रत्यावर्तना परं हनुम् राम स्तौति ब्रवीति चे रा पर्रह्म सीता चे शक्ति किंतु युवो अभेद यही तत्क गति सर्प सदृशगति सर्पभाव सर्वदुपसर्पण भाव सर्पभान सर्प सापेक्ष दुग्धध्या दुग्धवर्णो धेय धौलिमा च दुग्धवधलमीति धाव्य ध्यान चापी दुग्धध्या कर्तव्य जलीया हेमशक्ति चिंतते चे जलमेव चिंतम किंच उदके चिंतते सती हेमशक्तिरव्या इंमा आद्याशक्तिमहाया व्रह्मवृत्तिषति आवरणापगमे यादगास तादव अहम तमेवाहम त्वं त्वं यदावरणस्तदेतवादीना सोहम अहम तत्ब्रह्म न सम्यक सम्य युज्य नैत तरंगो न नीर तारंगद वर्णम ठति मेति आह्वान वरम ताे माता भुरह ते ते सेव्य सेवक भाव एवो तमह। एत दास एवत्तमेत भाव सर्वे भावा शांत शांतसक्षादय प्रभुश्चेत् दासो प्रीणयति तदा पुनस्तं वदति एहि मत्सन्निधौ उपविश त्वं योऽसि अहम् अपि परम परं दासश्चेत् मणिसन्निधौ स्वेच्छया उपविष्टुम प्रवर्तते प्रभु किं न कुप्यैत् आद्यासक्तिश्च अवतारलीला च ईशानश्च का माया वेद पुराण अवतार लीला, वेदपुराणतं सबन्वय अवता एक चिस्सते यदे ब्रह्म सुना शिवश ईशान एव धा समेशाम कवल समैषा राम श्रीरामकृष्ण आम एकय द अधिवेदं आम ओम सच्चिदाननंद ब्रह्म पुराणे ईरीत ओम सच्चिदाननंद तंत्रेोक्त ओं सच्चिदनंद शिव साक्ति महामारूपे अज्ञानम विदति वर्त गीत आध्यात्मरामणे दृष्टराम ऋषे कवल मेंहु हे रा माया माम मोहय, तवक्या भुवनमोहिनिया माया, श्री मोह ईशान श्रीरामकृष्ण य पश्यसी शुनोसी चिंती सर्व एक एव, प्रकाशते कामनी कांचनमेव मयावर्णम तांबूल मीनभक्षण तामाकूस तैलाभ्यंजनम सर्वं न एतस सकल कवलमेतकहारेण किं कामी कांचन परित्याग एवा तत्याग एवश्यक तत्ग एव्याग् मध्ये मध्ये निर्जन गजन भक्तिलाभान मनसागु संनो बाह्यग मानस्यागे दयमेंव कुरु केशवचंद्रसथा त्याग नव विधान तथा निराकारवाद स्वतकयाथ प्रत्यय केशवस अव अवदम यकोष्ठे उदकुंभस्था उपदंसस्थीच्च चिंत विखेप रोग तकोष्ठे चिंतेपग्रस्ततिषति चेत कथम आग्यम सैन मध्ये मध्ये धर्जन गमन एको भक्त महाशय नौ नव विधान कीदृशम द्विद्रशराव श्रीरामक वदी आधुनिक अहम चिंतन ईश्वर किम अपर एक उच्यते नव विधान नूतन विधान तैयार यहां ष्दर्शना सी षर्शना तपरमेक निराकारवादीना प्रमादा कि अंत प्रमाद ते वी स निराकार अव मत भ्रांत अहम ज सकारो निराकार द्वयमेंधको बहुविधो भवती सर्वर् अस्पृश्यसु भगवान्श्शक्ति महामशति संवृता अहम ध्यानरत आसम ध्या मे मनोरसिका गृह गसिकलपु मनोवद ठरे तिठ माता तस्य गृह से जमती कोशमात्र अतकुकुंडलिनी एक चक्रषट सा आद्यासक्ति स्त्री वुमा अहम तद्दे अपश्यम लाहागेहे कालीपूजा बवती गले उपवीत दत्त एक पप्रक्ष माता कंठे किमर्थम किम्ञसूत्र यद विग्रह तम सोवद भ्रातस्तया मार्थ्यन परजाता परम नाहं कि माता पुषो व नारी वस्त महामाया, महा शिव एकग्रासन झटित्य गिलत मातुर अंतरे बोधा शिवो शिव माता उरुंग तदा शिव शिवस्तंत्र रचयामस तैह चिशक्स महाम शरणागते भाव्यम ईशान भागृत ईशानम प्रतिशिषा निमज गुरुणा किम प्रयोजन ब्राह्मण पंडित शास्त्र तथे पुस्तकशिक्षा मत श्रीरामकृष्ण साजव ब्रूहि हे ईश्वर दर्शन देंद च वद चे ईश्वर काम कांचन तो मनो विदिंद निम्ज उपरी प्लव सतर्णेन वा किम किन प्राप्यते निज्जन कर दिर्देश ग्राह्य कस्न बाणलिंगशिव अन्वीषति स्म केचन वदी अमूस्यादियाटं गच्छ त्रैक मही द्रक्ष्य तत्दप निकषाएको घूर्णवर्तजलाश विद्य त्र निजन कर्तव्य तदा तदाण्लिंगशिव प्राप्त है अतः गुरु तो मगोज ज्ञातभ्य ईशान आम महाशय श्रीरामकृष्ण सच्चिदाननंद गुरुपेनाग्छति मनुष्य गुरो साका कोपीक्षा स्वीकुत तदा तम गुरु मनुष्य मनुते चेत न सैत सरोय तदैव मंत्रे विश्वासो भविष्य विश्वास सत्य सर्व सपन्न शुद्रेकल्य मृण द्रोण निर्माय वने बाणाभ्या बात सर्वन्नम शुद्रेकल्य मृणम द्रोण निर्माय वने बाणाभ्या चक्रे मृद्रोणमूजत साक्षा द्रोण धया तथा बाण विद्या सिद्धि तयाच तैया ब्राह्मणपंडित सह अधिक व्यतिश न करनीय किंचित धनलाभा मैं दृष्टि ब्राह्मण स्वस्थ कर्तम आगता चंडीपाठंवा अन किंचित पाठ वो दृष्टि यदप्त्री अनधीत परावर्त हाष्यम आत्मधाथक आत्मधाथमेकर्तन मात्रमें अलं अन्हन विधौवेटकृपाणादी नाशास्त्रेर अलम अन्य निहनन एव खेटक नाना अलम। असति विवेके केवल पांडित्यम अपार्थम। षट न फल निर्जने फलदाजनेहसी क्रंदन तमा सर्वस्थाष्य उपाशु साधन शौच व्यसनम ईशान्च ईशानो भट्टपाड़ पुरश्चरणा गंगातटे अष्ट गृह व्यचरत. एकदद श्री प्रभु शुस्रव श्रीरामकृष्ण्यग्रसन ईशान प्रति भो गृह किं निर्मित जानस सर्वं कर्म यदोक न सैदेवरम सात् मन कॉड़े वने ध्या क्वचिच्च मसारी मध्ये ध्यान हाजरा महोदय ईशानो मध्ये मध्ये भट्टपल्ल्य नयती हाजरामहोदय शौच व्यसनवदार प्रभु श्रीरामकृष्ण तम तथा कर्त वस श्रीरामकृष्ण कि अचारवाण मू क्या अत्यंत अत्यंतलिपा सचन जलवाहको ग्छति स्म संल धाइत यतिरवदर्मपुटक निर्मल जलकवाहको अब्रवीत महाराज मम चपूटक अत्यं निर्मल किंतु तव चर्मपूक्रादीनामलपुरीता अतो वच् मम चर्मपुटका जलम पिबत एक दोषो चर्म सैत् तव चर्मुटकीर तवदर तव किंच तमी विश्वासमे तेन तीर्थदी अभी प्रयोजन न सैद्वा श्री प्रभु भाव विम साय सिद्धावस्थायां कर्मत्याग गयाँ गंगा प्रभा काशी कांची कोछति काली काली कालिव मे अजप चेत सिंध्यासु यो ब्रूते कालिथ पूजा सन्ध्यापेक्ष तदंषणा भ्रमती कदापे संधि नाती दयाव्रतदाकन कि मनसा इप्य से माजनो याग यागय दीयते ही ब्रह्म मैय्याद काली गुण कौवा ताती दवादेव महादेव पंचाशेह जगुणा गायती ईशान सर्व शुवा तुष्णि ठतिान प्रति शिक्षा बालकवद्द विश्वास है जनक जनकवद आद साधन तत संसारे ईश्वरलाभ श्रीरामकृष्ण प्रति पुनरपे चेत प्रिक्ष चेत्छ आम यदुक्तम विश्वास श्री सम्यक विश्वास सलभ्य श्रीरामकृष्ण सम्यश्वासद्वार स लर्वश्वासाशुतरो धेनुवा चिंत अश्ना चेत न्यून क्षीरा सर्विधपादप्राशना भूरीश्रुत राजबन्दोपाध्याय पुत्रेनाख्या योत् अस्मे इष्ट ते पशेह सस् प्रत्यय आधार सर्वूतेषु स एव राजते भक्तम यद राम एव यदम प्रतिघट भक्तस्य भक्त तत्श्वास यदा कशन सारेजो रोटिका मुखह तदा भक्तो भुजह अनुधावन वक्ति राम तिष्ठ मुख्यक्तृतभांडुज ठिकायाँ सर्सोक्षण न अहो कृष्णकिशोर से कियादत ओम कृष्ण ओम राम, ओं रामती मंत्रोच्चारण कॉटिसंध्याफल सैत किंचशोर उपाशुवोचत कस्में न वाच्यम संध्या न मह्यम रोचते तथैव तथा माता दर्शयति यूपेण विराजमान सर्गात परम झाउतरु जलपथन आग्छा पंचवटीं प्रति अपश्यम कशन सारेय सहा गति तदा पंचवटी समीपे सकृत्ति चिंतिया माता यदि एक कि वेत अत्या यदुमश्वास लि महासकटास्ता भागवतीक ईशान वह तो गृहस्था श्रीरामक तथा नाम तत्कृपया असंभव असंभव अभी संभवती रादे गीत संसारोय मयावर तम कस्न प्रत्यवादी गीतालें संसारों हर्षकुटीर अहम प्रसादिकक कर्म हर्स कुर्वे। जनको राजा महा तस्य कापी वासीत ते नही इतस्तत तीस त्रुटि पीतम उभक्ष्य पीत पयसोभा निर्जने रसी साधन भजने ईश्वर साक्षात्कारान संसारे स्थीयत चेत जनको राज भविश्य अन था कथम सैत कार्तिको काणेशो लक्ष्मी सरस्वती किन्तु कि क्वचित क्वचि सामधिस्थ क्वचिवाम रामेटी उच्चार्य नृत्य